इंद्रो विश्व राजती षणस्तु दिपद वाता पवता सूर्य अभिवर्षतु। इंद्रो विश्वस्य राजति इंद्र विश्व का राजति राजा है। अस्तु हमारे लिए वह कल्याणकारी होवे और दीपदे चतुष्पदे हमारे मनुष्यों के लिए अन्य व्यक्तियों के लिए और पशु पक्षियों के लिए भी तथा अन्य प्राणियों के लिए सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी होवे उस ईश्वर के अनुशासन में वातः वायु ठीक रूप से चले सूर्य अनुकूलता से तपे बादल समय पर वर्षा करें अपनी पूरी गर्जना के साथ इस प्रकार से हमारा जीवन कल्याण में ईश्वर के अनुशासन में हो वे पहली बात इसमें कही गई इंद्र विश्वस् राजती इंद्र जो है परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर विश्व का संसार का समस्त ब्रह्मांड का राजती राजा है ईश्वर संसार का राजा किस प्रकार से हो सकता है यह है कैसे माना जाए कैसे समझ में आए हमको समझे माने कि ईश्वर विश्व का राजा है तो इसके लिए हमें जो कोई कहीं का राजा मान लो होता है तो वही उदाहरण लेने पड़ेंगे उदाहरण से ही वो समझ में आएगा कोई भी बात उपमान से समझ में आती है मान लीजिए यहाँ पर अभी भारत में आजा या राजधानी नष्ट हो जाए पूरी दिल्ली समाप्त हो जाए भूकंप आए और पूरी राजधानी जितना भी राजभवन आदि है वो सब ध्वस्त हो जाए नीचे चला जाए तो देश की कैसी स्थिति रहेगी बोर से लूटमार्ग की स्थिति एकदम से उत्पन्न हो जाती है ऐसे पूरे विश्व में यदि हो जाए शांति सेना आदि जितने भी बना रखे हैं राष्ट्र संघ आदि बड़ी बड़ी शक्तियां स, संयुक्त की गठन की हुई है अगर ऐसा गठन नहीं हो विघटन नहीं हो विघटन हो जाए तो क्या होगा एक भी व्यक्ति एक घंटा भी शांति से नहीं बैठ सकता है कहीं पर भी अपर जो हम बैठे हुए शांति से अभी तो इसके लिए हमारा जो भी राजा है मंत्री है मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति जितने भी हैं या कलेक्टर आदि और इसके साथ साथ सीमा के ऊपर जो सेना है बैठी है दिन रात बर्फ में इन लोगों का एक क्षण से भी हमारा असंबंध नहीं होता है दिन रात इन लोगों के साथ संबंध रहता है उसके कारण ही हमारा सारा कार्य चल पा रहा है यह यद्यपि व्यवस्था होती है फिर भी जितनी अधिक व्यवस्था हो रही है उनमें इनका संबंध रहता है सेना यदि हट जाए अभी से ही वहां से सीमा पर से तो आज ही आक्रमण हो जाएगा चीन पाकिस्तान या किसी का भी और पूरे देश में खलबली मच जाएगी फिर नहीं बैठ सकते हैं सो नहीं सकते कुछ नहीं कर सकते तो दिखता तो कुछ नहीं है यहाँ पर भी कि कौन क्या कर रहा है लेकिन एक एक समसैनिक का हमारे साथ संबंध है कारण क्या है बाहरी शक्तियां जो हमारे ऊपर आक्रमण कर सकती है उनसे सुरक्षा है जब जैसे ये दीवार है देखने में तो लग रहा है कुछ नहीं कर रही है हमारा लेकिन अगर दीवार को हटा दे तो जैसे बैठे हैं वैसे नहीं बैठ एकदम दृष्टि चारों तरफ हो जाएगी ना बिखर जाएगी वो एक जो बनती है एकाग्रता सी जो बनी है यहाँ पर घेरा है एक उस घेरे के अंदर हमारी एकाग्रता बनी हुई है इस चटाई को भी हटा देंगे तो भी थोड़ी सी वो चंचलता सी या जो बिखरापन है ना बौद्धिक वो आ जाएगा एकदम से तो चटाई भले ही ऐसी लटकी हुई लेकिन फिर भी हमारे इस ज्ञान विज्ञान के कार्य में सहायता कर रही है रक्षा कर रही है तो इसी प्रकार से जितना भी होता है विश्व के अंदर है यहां पर भी अगर समस्त विश्व का एक संचालक नियामक नहीं होता तो विश्व में भी ऐसे ही खलबली मचती कैसे मच जाती है? के जितने भी साधन हैं देखिए शरीर है वृक्ष है पृथ्वी आदि है जितने भी पदार्थ हैं, इनके अंदर एक ऐसा लक्षण है कि इनको कितना ही ठीक करते रहो कितना ही ठीक करते जाओ लेकिन ये क्या होते हैं बिगड़ते जाते हैं कोई भी ऐसा पहलवान नहीं हो सकता ऐसा कोई चिकित्सक नहीं हो सकता है कि इस शरीर को वो कह दे कि अब कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं बनाया जा सकता इसको सारे सारे शरीर कितना ही खाते रहो पीते रहो व्यायाम करते रहो चिकित्सा करते रहो फिर भी क्या होगा ये एक दिन असमर्थ हो जाएगा नहीं चलता है ऐसे वृक्ष वनस्पति आदि जितने भी हैं सारे के सारे कोई भी टिकने वाले नहीं होते हैं अंततः विनाश की ओर ही जाते हैं अभी पतझड़ का समय है ये सब पेड़ तो नहीं है पतझड़ वाले फिर भी क्या होगा उनमें एक साल में सारा पत्ता गिर जाता है फिर आ जाता है बस में लेकिन ऐसा भी तो होता है ना एक दिन उस पेड़ में कोई पत्ता नहीं आता है आते, आते आते आते हैं एक दिन ऐसा आ जाता है अब नहीं आएगा पत्ता पूरा पेड़ सूखेगा तो उसमें जड़ जब तक है सामर्थ वाली है वाली जड़ तब तक तो पत्ते निकलते रहेंगे आते रहेंगे जाते रहेंगे टूटते रहेंगे गिरते रहेंगे वो चलता रहेगा लेकिन मूल जैसे ही सूखेगा अब नहीं आएगा पत्ता यानी क्रमिक स्थिति है नीचे की स्थितियां जब तक सुरक्षित है तब तक ऊपर उतार चढ़ाव होते रहते हैं तो ऐसे ही विश्व में भी एक स्थिति है यहां जब तक पांच भूत ठीक ठाक हैं पृथ्वी जलग्नि वायु आकाश आदि तभी तक कितने भी होगा ये प्राणी नष्ट नहीं होंगे उत्पन्न होते रहेंगे मरते रहेंगे उत्पन्न होते, रहेंगे, रहेंगे। मनुष्य से, मनुष्य से होते रहते हैं ऐसे पेड़ पौधे भी एक दूसरे से पशु पक्षी भी होते रहेंगे सारे नष्ट नहीं होंगे कभी जब तक ये पांच सुरक्षित हैं तभी तक यानी इनका मूल आधार दूसरा है एक जंगल के अंदर या खेत के अंदर एक पौधा उगता है दूसरा मर जाता है उगता है तो मरते रहते हैं लेकिन वो तभी तक जब खेत में पानी मिल रहा है या अंदर अभी नमी है बनी हुई इतने दिन तक तो उगते रहेंगे मरते रहेंगे उसमें नहीं देखेगा कि सारे समाप्त हो जाएंगे लेकिन उनके अंदर भी एक मूल है नमी है उसके अंदर बनी हुई है उस कारण से वहां ये उत्पन्न विनाश होता जा रहा है तो ऐसे सारा का सारा संसार जो है ये भी मनुष्य आदि जितने प्राणी जी रहे हैं वो तभी तक जब तक पृथ्वी सुरक्षित है एक दिन ऐसा होगा ये सुरक्षित नहीं रहेगी तो जितनी ही व्यवस्थाएं बनाई हुई है कुछ नहीं बचने वाली है अभी भी जब होता है ना आकस्मिक कोई उत्पात होता है बहुत भारी वर्षा हो जाती है या कुछ होता है तो जितने भी वैज्ञानिकों ने कर रखी व्यवस्था एक दिन में एक तरफ हो जाते हैं सारे न फोन काम करता है न मोबाइल काम करता है न विमान काम करता है कुछ नहीं काम करता है आदमी केवल मरने के लिए खड़ा हो जाता है बस जितने भी उपकरण हैं विज्ञान के सब हो जाते हैं कुछ नहीं काम आता है अंत में व्यक्ति फिर से प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है इससे पता चलता है कि मनुष्यों में संसार को चलाने की क्षमता नहीं है यानी एक दिन ये हाथ खड़ा कर देता है संयम नहीं जी सकता है मनुष्य चाहे किसी भी देश का है कितना ही ऊंचा हो गया है वो देश लेकिन फिर भी उसके पीछे प्राकृतिक कारण है केवल नहीं कारण है बने हुए में से ठीक है बहुत कुछ बना लिया है इसने। लेकिन उसका निर्माण इतना नहीं है कि अब नहीं बिगड़ेगा पूरा पूरा का बिगड़ जाएगा एक दिन वो तो इससे यही निकलता है कि मनुष्य केवल अपने ऊपर समर्थ नहीं है ये प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है इसका जीवन रहना सहना और प्रकृति क्या है ये भी अस्थिर है अनित्य है ये भी पूरा का पूरा ब्रह्मांड की भी यही स्थिति है जैसे पेड़ के अंदर होता है ना एक आ, ऐसा परिवर्तन दिखता है जिसमें दोबारा नहीं होता है वो आवृत्ति नहीं होती है आप अपने शरीर में देख रहे हैं ना ऐसा परिवर्तन होता जा रहा है जिसकी आवृत्ति नहीं है सच्चे थे एक दिन आप दोबारा तो नहीं आएगा ना वो शरीर अब अब हो गए जवान हो गए अब पीछे तो नहीं जाएंगे ना अब किधर जाएंगे बुढ़ापे की ओर जाएंगे मतलब पिछला पीछे जाने की स्थिति नहीं है लगातार एक ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो पीछे नहीं जाने दे रहा है लेकिन परिवर्तन चल रहा है पीछे नहीं जाते परिवर्तन नहीं चलता तो भी काम चल सकता था रह जाते और परिवर्तन होता रहता लेकिन आवृत्ति हो जाती पिछली अवस्थाओं की तो भी काम चल सकता था लेकिन ये दोनों ही चीजें नहीं है ना तो रुक सकते हैं और ना आवृत्ति होती है तो ना रुकना परिवर्तित होते रहना और अनावृत्तित परिवर्तन होना बिना आवृत्ति वाला दोहराई नहीं जाती जो पिछली अवस्था है ये ही क्या है विनाश का लक्षण है अनित्यता का या विनाश का ये लक्षण होता है ये लक्षण आपको हर चीजों में मिलेगा ऐसा परिवर्तन जिसमें आवृत्ति नहीं होती हो पिछली अवस्था की अनावृत्तिक जो परिवर्तन होता है ये अंत्यता का अनित्यता का लक्षण है आवृत्ति वाला परिवर्तन होगा तो भी अनित्यता नहीं आएगी नित्य रहेगा क्योंकि वही चीज आ गई वापस अभी सूर्य जैसे डूब गया फिर उग गया तो इस रूप में तो ये चलता रहेगा ये परिवर्तन तो है लेकिन आवृत्ति वाला लेकिन परिवर्तन होता हुआ बिना आवृत्ति वाला हो पिछली चीजें नहीं दोहराई जा रही है जिसमें तो अब क्या होगा एक नया जो परिवर्तन चलता है ये उन्हीं में केवल चलेगा जिसका विनाश होना है नित्य चीजों में ऐसा नहीं हो पाएगा जो निर्माण दिन भी भी है उसमें, उसमें भी होगा सभी में यानी एक नई अवस्था आती है नई अवस्था का आना ही अनित्यता का लक्षण है पुरानी नहीं आती पुरानी आई तो क्योंकि वही चीज को वापस आना होगा ना अगर दोबारा आती है तो इसका मतलब वो है अभी और नहीं आ रही है इसका मतलब वो नहीं है अब तो वो चीज नहीं आ रही तो अब नहीं रही वो इस कारण से लेकिन पेड़ पौधे शरीर आदि में आप देखेंगे ये एक लक्षण तो ऐसा होता है जो दोबारा आ जाता है आज भूख लगी कल फिर लग जाएगी भोजन खाने के बाद नहीं खाएंगे तो दुर्बलता रहेगी और खा लेंगे तो फिर तो बल हो जाता है तो ये एक मोटा सा है मोट नित्यता की स्थिति है लेकिन ये वाली स्थिति धीरे धीरे कम होती जाती है शरीर के अंदर पेड़ पौधों के अंदर भी ऐसे होता है अभी तो ये बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं थोड़े दिनों में फिर भी अंतर देखेगा जो पत्ते आते हैं ना एकदम छोटे होते हैं इसके फिर कालांतर में बड़े बड़े पत्ते आने लगते हैं और बढ़ेंगे तो फिर पत्ते फिर दोबारे छोटे होने लग जाएंगे छोटे होते होते उगने बंद हो जाएंगे इसमें तो ऐसी स्थितियां चलती रहेगी तो पृथ्वी की आदि के अंदर ही ऐसा ही परिवर्तन है कभी ऐसा था ना कि पृथ्वी के ऊपर ये पेड़ पौधे नहीं थे उस समय कैसी होगी सपाट थी पृथ्वी अब वो ऐसी स्थिति नहीं रही इसकी लेकिन ये पेड़ पौधे जो इसी से निकले थे ना कहा से निकले हैं पहले तो इसके अंदर ही थे लेकिन अब ये बाहर के बाहर ही है तो पृथ्वी में वो स्थिति नहीं रही ना अब जैसे दूध के अंदर घी था लेकिन अब उसको निकाल लिया मत करके तो अब वो अलग होने पर अब दूध उस अवस्था में नहीं रहा ना तो ऐसे अभी बाहर जितने पदार्थ हैं पृथ्वी के इतने पहले इसके भीतर थे अब उसमें नहीं है तो अब उसके में एक ऐसा परिवर्तन आ गया है ना जो कि अब नहीं पहले ऐसा नहीं था एक नया नई अवस्था है इसमें एक ऐसा परिवर्तन है जो पहले नहीं था उससे भी पहले धीरे धीरे ये गर्म होगी और भी कुछ होगा दिन रात इसके अंदर से भी अग्नि वो विस्फोट आदि वो ज्वालामुखी आदि निकलते रहते हैं हर समय तो वो लगातार निकल के इसमें वापस तो नहीं जाती है अग्नि वो अग्नि का भी एक लक्षण होता है कि वो निकल के दोबारा उसी में नहीं घुसती है जिसमें से निकल गई निकल गई तो पृथ्वी आदि से खूब अग्नि निकलती है दिन रात निकलती है और वापस नहीं जाती है तो अब इसके ताप में धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन होगा ना जो पहले जतन नहीं होगा तो एक ऐसा अवर, ऐसी स्थिति इसमें भी चल रही है लगातार जिसकी आवृत्ति नहीं है तो आवृत्ति नहीं होने के कारण टूटेगी पृथ्वी फिर तो जैसी पृथ्वी है ऐसी सूर्य चांद भी है सूर्य का भी यही है उसके अंदर से ये गर्मी निकलती है धूप प्रकाश उसका आ रहा है निकल के वापस तो उसमें नहीं जा रहा है ये तो नहीं जा रहा है तो उसका अंग भूत बाहर निकल रहा है और वापसी नहीं है इसकी नहीं है तो एक नई अवस्था बन रही है उसके अंदर परिवर्तन की अब यह नई अवस्था उसको एक दिन अंत में पहुंचा देगी तो सूरज नहीं रहेगा पृथ्वी इसी तरह से नहीं रहेगी तो इसी ढंग के बाकी सारे भी उपग्रह ग्रह उपग्रह हैं, उपग हैं। सूर्य एक तरह प्रकाश वाला है एक पृथ्वी बिना प्रकाश के दो ही ढंग के सारे होते है जितने भी आकाश में हैं खंड पिंड एक प्रकाश वाले एक बिना प्रकाश वाले दो ही तरह के तीस तरह के हैं नहीं तो एक प्रकाश वाला वैसे नष्ट होता है दूसरा बिना प्रकाश वाला भी होता है नष्ट तो इन दो श्रेणियों में सभी ग्रह उपग्रह आ गए तो बाकी सभी की यह स्थिति होगी इससे ये पता लगता है कि ब्रह्मांड में भी ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें नया परिवर्तन नहीं होता है इससे होगा कि फिर सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे एक दिन समय आ जाएगा कि जिस दिन कोई नहीं बचेगा तो लगातार एक जो विनाश की स्थिति चल रही है तो वस्तुओं का स्वभाव बन गया कि नष्ट होना है तो नष्ट होने वाली चीज अब बनेगी नहीं अपने आप ये भी दिखता है कि नष्ट तो लगातार स्वभाव से होती है वापस नहीं होती है तो नष्ट होने के बाद क्या होगा वापस नहीं आएगा लेकिन इतने वर्षो से यानी करोड़ों वर्ष अरबो सृष्टि होगी ना फिर दोबारे वो स्थिति आ जाती है ना एक बार नष्ट होने के बाद वापस फिर आ जाती है जबकि स्वभाव नहीं है वापस अपने आप नष्ट होकर के बनने का लेकिन बनती तो है ये तो बनती है तो उसका कोई निमित्त एक रहना चाहिए कि फिर से सब कुछ खड़ा कर देता है यानी कि स्वाभाविक स्थिति विनाश की है लेकिन फिर भी चलती है वो ये चलना ही है कि ना उसका एक कोई आधार है चलाने वाला है वो अगर नहीं हो तो नहीं चलेगा बंद हो जाएगा निश्चय से बंद होगा ये लेकिन बंद होने के बाद भी फिर चलाता है वो व्यवस्थित सारा कुछ कर देता है और स्वभाव से फिर नष्ट होते होते जाते हैं चल तो इससे पता लगता है कि इसका एक राजा कोई है वो जो इसका सारे का संचालन कर रहा है वो सब सर, सर, सदा सर्वदा के लिए बिगड़ने नहीं देगा बस नहीं होने देगा उसके कारण ये सब चलती है यानी जो प्रवाह से जिसको कहते हैं ना नित्यता ये प्रावाहिक नित्यता का आधार ईश्वर है सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा तो सब कुछ ठीक ठाक चलाने का जो कारण है वो राजा है ऐसे अब निम्न क्षेत्र में भी ले लेंगे हमारे कर्मों का जो है वो एक ही जीवात्मा पापी होता है और एक ही जीवात्मा पुण्यात्मा भी होता है तो इसका स्वभाव नहीं एक जैसा फिर न पापी स्वभाव है न पुण्य स्वभाव है दोनों स्थितियां होती रहती है इसके अंदर लेकिन स्वभाव रूप से क्या होता है ये पाप की ओर जाता है अच्छा व्यक्ति है ना धीरे धीरे उसके कर्मों में दोषी आते हैं अधिक धार्मिक है जो भी होगा धीरे धीरे देखेंगे उसमें बिकार आते हैं गड़ जाती है बुद्धि तो तो अच्छा, तो अच्छा काम नहीं करेगा तो काम तो बिगड़ेगा उसका बिगाड़ना चाहेगा नहीं वो लेकिन वो अच्छा काम कर नहीं सकता हाँ, नहीं अभी हाँ उसके बाद जाएंगे यानी कि हर व्यक्तियों का जो होता है ना स्वभाव एक वो भी दोष की ओर जाता है जैसे ये पदार्थ है नाश की ओर जा रहे हैं ऐसी हमारी जो प्रवृत्ति है ज्ञान विज्ञान की ये भी विनाश की ओर जाने वाली है दोष की ओर जाती है इससे क्या निकलता है कि धीरे धीरे मनुष्य के ज्ञान विज्ञान जो है इसमें भी दोष आ जाएगा ये टिक करके नहीं रहेगा आदर्श नहीं बने रहेंगे अभी जैसे जो आध्यात्मिक ज्ञान भी ज्ञान है पहले जैसे था अब नहीं है ना वो। नो बौद्धिक स्तर में भी न्यूनता है पढ़ने तो का हेतु तो हमारे पास अभी है ना अगर वेद को पूरी तरह से बंद कर नष्ट कर दिया जाए तो नहीं बढ़ेगा अपने अनुमान से और प्रत्यक्ष से नहीं बढ़ा सकता है ज्ञान विज्ञान को पूरा आधार बचा है यानी यानी परिवर्तन तभी तक तक होगा जब तक मूल बचा हुआ है वो जो परोक्ष चीजें हैं उसका ज्ञान विज्ञान कहाँ से होगा नहीं होगा ना सीधे प्रत्यक्ष से आत्मादि का नहीं कर सकते अनुमान उसके पीछे सब प्रमाण ही रहता है पहले मुक्ति आदि की जो स्थितियां हैं आत्म प्रत्यक्ष आदि की ये इनके बस का नहीं है बाहर के लौकिक प्रत्यक्ष से अनुमान भी नहीं हो पाएगा कभी भी जैसे जंगलों में रहते हैं ना जो दूसरे हैं नहीं पढ़ने को मिलता है वो कभी आध्यात्मिक नहीं बनेंगे अब ऐसे ही पूरा संसार भले कितना पढ़ता लिखता जा रहा है ये अगर इसका कट गया संबंध वेदों से तो न ये इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी एक दिन जाके नहीं चलेगी तो यहां भी बौद्धिक स्तर पर भी क्रियात्मक स्तर पर भी क्या है विनाश की ही प्रक्रिया है आदर्श जो उत्तम आचरण होने चाहिए वो भी मनुष्यों की यानी हमारे समर्थ समर्थ की नहीं है बात लेकिन फिर भी क्या होगा अब हमको मिलता है इसके लिए ज्ञान विज्ञान फिर क्या ऐसे मतलब सृष्टि के अंत में जाते जाते सभी असमर्थ हो जाते हैं कोई सृष्टि के अंतिम अंतिम स्थिति में ना कोई समाधि लगाने लायक भी नहीं रहेगा निश्चय से नहीं रहेगा कोई न, किसी की नहीं लगेगी समाधि इतनी बुद्धि नहीं होगी किसी के पास जी लेगा यही बहुत है जैसे पेड़ पौधे हैं ना अंतिम स्थिति में जाकर के फल नहीं दे सकते ये जैसे जी लेते हैं ना इतने होता है फल नहीं आता है इनमें तो में इतनी असमर्थता हो हो इन इन क्या होगा अब इससे उतनी सात कार्य ही नहीं हो पाएंगे बुद्धि इतनी विकसित नहीं रहेगी अंतिम जा करके होने वाली है कुछ सृष्टि की आपने कहा न कि एक मर रहा है और दूसरा जी रहा है अभी हाँ। जंगल में या खेत में ऐसे पेड़ पौधे देखते हैं हाँ। तो आप ऐसा भी देख सकते हैं की जैसे जो खेती करते हैं कपास आदि या जो भी है हाँ। गेहूं का है इसमें ऐसा हो सकता है कि एक बीज उग रहा है एक मर रहा है लेकिन पानी पूरा देना बंद कर दो तो क्या होगा सारे सूखेंगे ना तो ऐसे ही मैंने बताया ना कि जब तक मौलिक शक्ति बची हुई है पांच भूतों की जो शक्ति बची हुई है ना तब तक तो ये प्राणी चलते रहेंगे ये नष्ट नहीं होंगे तो कम, कम अधिक होता रहेगा ये लेकिन धीरे धीरे क्या ना भूतों की शक्ति घट जाएगी इनका जो आधार है शरीर हमारा जो है ना पंच है स्थूल शरीर और ये जो खाने पीने की जितनी सारी चीजें हैं, इनके अंदर जो सत्व की स्थितियां हैं, वो ही घट जाएगी घट जाने से हमारे अंदर उतना बल ही नहीं रहेगा प्रातः काल आपको चार बजे से लेकर के रात तक उठ करके जितने ध्यान उपासना में जितनी सामर्थ चाहिए ना सात्विकता चाहिए वो नहीं रहेगी तो कुछ नहीं कर सकते आप, आप जी लेंगे जैसे तैसे ये बहुत है तो मतलब ये सब जान भी जान के और बहुत अधिक सामर्थ के कार्य होते हैं कितना सोचना पड़ता है कितना विचारना पड़ता है तब जाकर के खुलती है स्थितियाँ इस ऐसे नहीं खुलती है ये हाँ।, हाँ वो भी टूटता है अपने आप में वो तीसरा पाद में आएगा आपको योग दर्शन में भूत इंद्रियु धर्म लक्षणा अवस्था परिणाम व्याख्याता भूतों में इंद्रियों में मन पर्यंत महात तक जाती है धर्म लक्षण अवस्था परिणाम पूरा महातक जाएगा तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होता ही होता रहता है इसलिए सारे टूटेंगे कोई नहीं बचेगा हाँ कम होती जाएगी धीरे धीरे यानी वो स्थिति नहीं रहेगी जैसे पेड़ दिखता है ना आपको प्रत्यक्ष में पहले फल दे रहा है ठीक ठाक कालांतर में फल देना बंद कर देता है जो प्राणियों के जोड़े होते हैं कालांतर में संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं रहती है इनमें बंद हो जाती है कुछ भी नहीं कर सकते ऐसे ही हमारी बुद्धि की शरीर की जो पंच भौतिक है ना ये इसकी सामर्थ्य घट जाएगी तो इससे क्या होगा? कि हम जीने तक रह जाएंगे और अंत में जी भी नहीं पाएंगे धीरे धीरे सृष्टि पृथ्वी आदि के नष्ट होने से पहले प्राणी सारे नष्ट हो जाएंगे इन प्राणियों से भी जो गद्दे घोड़े हैं इनसे पहले मनुष्य मर जाएगा सबसे ऊपर का जो भाग है ना वो पहले नष्ट हो जाएगा जैसे पेड़ का होता है सूक्ष्म कल जो होते हैं कोमल कलिया वो नष्ट हो जाती है बाद में टहनिया मरती सूखती है फिर मोटी टहनिया सूखती है एक एकाएक पेड़ भी नहीं सूखते ना ये पर जैसे जैसे कोमल भाग होते हैं वैसे वैसे नष्ट होते जाते हैं उसी तरह इसके भी कोमल कोमल जो भाग होंगे पहले वो नष्ट हो जाएंगे कठोर कठोर वाला बचता जाएगा तो कोमल जीवन भी नष्ट होगा पहले पर कठोर जीवन बचेगा पर ऐसे में तो ही नहीं, उसमें हुआ यानी कि मोटा जो प्राणी था पहले भी मनुष्य तो तब भी थे ना या नहीं थे उस समय उस समय तो थे ही ना तो मनुष्यों की तो आरंभ से ही आ रही है लेकिन इन मनुष्यों से पहले और पहले जाएंगे तो पशु पक्षी पहले उत्पन्न हुए हैं इससे पहले उत्पन्न हो गए बाद में मनुष्य उत्पन्न हुआ है, तो उसमें क्या है भौतिक शक्तियां भी इसी ढंग की हैी जो विशिष्ट प्राणी जो है ना सबसे अधिक ये मनुष्य है ये पहले नहीं उत्पन्न होता है बाद में उत्पन्न होता है तो शीर्ष ये है कोमल सबसे है ये है। तो नाश का भी जब होने लगेगा ना तो पहले ये नष्ट होगा उनका तो विनाश किसी और कारण से हो सकता है वातावरण उसका मतलब तो मोटा भी बहुत जो चाहिए थी सामर्थ्य हो सकता है वो वातावरण चला गया अब नहीं है हाँ तो उसके कारण वो मर गए हैं वो लेकिन फिर भी जो बहुत अधिक निकृष्ट हैं सुवर जैसे लोग हैं ये जल्दी थोड़े मरेंगे धरती के साथ साथ रहते हैं तो जीते हैं ये वाले नहीं मरेंगे कीड़े मकोड़े जो जितने हैं ना नालियों में रहने वाले ये क्योंकि गंदगीया तो तब भी रहेगी तो ये नहीं मरेंगे पर ठीक स्थानों में रहने वाले ये तो मर जाएंगे क्योंकि इतनी क्षमता चीजें नहीं मिलेगी इनको जैसे अभी क्या होंगे सारी बिजली चली जाए एक दिन बम्बई की और एक महीने तक नहीं दे तो कितने लोग मर जाएंगे वहां कम तो से कम अस्पताल अस्पताल वाले तो मर जाएंगे ना एक दिन में ऐसे ही कितने लोग जो ऊपर रहते हैं सात मंजिल पर बिजली नहीं आएगी कितना ऊपर चढ़ेंगे वो या तो नीचे ही रह जाएंगे या ऊपर ही रह जाएंगे एक महीना बिजली नहीं आएगी कितने लोग मर जाएंगे हजारों मर जाएंगे तो वो सुविधाओं पर जी रहे हैं ना सारे ऐसी सुविधाएं धीरे धीरे नष्ट होगी तो वो मरेंगे तो ऐसे पानी की बिजली जो भी है हमारा भी भोजन पानी आदि का होता है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा उस स्तर का नहीं रहेगा स्थूल हो जाएगा ये सब स्थूल होने से मन की स्थितियां भी क्या हो जाएगी तामसिक होती जाएगी सात्विक वाली कम होती जाएगी तामसिक अधिक हो जाएगी तो उससे क्या होगा ज्ञान विज्ञान कम होगा ज्ञान विज्ञान कम होगा तो आदर्श आचरण नहीं रहेंगे तो आचरण नहीं रहेगा सामान्य रहेगा एक व्यक्ति उपासना नहीं करता है संध्या करता है एक संध्या नहीं करता यज्ञ कर लेता है एक यज्ञ नहीं करता दान कर लेता है स्नान कर लेता है तो क्रमश है ना उसकी स्थिति ऐसे तो वाली क्रमश स्थिति रहेगी सर्वथा विनाश की प्रक्रिया एकदम से नाश की नहीं है सृष्टि का स्वाभाविक धीरे धीरे ही होता है क्रम से ही होता है एक, एक प्रलय आ जाएगा पूरे नष्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा कभी भी सारे समाप्त हो जाएं एक दिन ऐसा कभी नहीं होगा धीरे धीरे क्रम से ही होता है सृष्टि की जो मौलिक है वाविक विनाश की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे होती है एकाएक नहीं होती है लेकिन है? इस सृष्टि में जो बनते हैं वो अब पिछली सृष्टि की अवस्था वाले होंगे ना वो एक तो होगा कि धीरे धीरे चलते चलते है? अभी तो सृष्टि का बहुत काल चलेगा ना जिसमें कि उनके संस्कार संग्रहित होते रहेंगे और उस सृष्टि में भी जिसका सबसे उत्तम संस्कार बन जाएगा उसका नंबर पहले आ जाएगा वेद पाने में हाँ मतलब कर्म उसके संग्रहित होते जाएंगे ना संस्कार कर्मों को भी तो संतुलित करेगा संस्कार उनका अच्छे संस्कार बने तो ठीक ठीक कर्म कर पाएंगे वो नहीं तो बहुत अधिक कर्म नहीं कर पाएंगे थोड़े मोड़े कर लेंगे वो अचानक भी होता है बहुत अच्छे कर्म हम कर लेते हैं लेकिन ज्यादा नहीं करते हैं थोड़े कर लेते हैं तो अधिक कर्मों का अच्छे करने के लिए संस्कार ही चाहिए उसमें भी ज्ञान की तरह कर्म के भी संस्कार होंगे तो ऐसे धीरे धीरे जमा होता जाएगा अभी तो उस काल में जिसका सर्वाधिक होगा उस क्रम से फिर मिल जाएगा वो यानी जो सृष्टि के अंत काल में होंगे कर्मा से उनके बच सकते हैं बचेंगे ना उनके तो पिछले वाले जो बन गए वो कहाँ जाएंगे फिर वो तो रहेंगे ही रहेंगे तो उस पर उनका बना रहेगा सुरक्षित रहेगा लेकिन काम उतने स्तर के नहीं होंगे बस इस ढंग से चलेगा ये अभी तो अभी आपको का तो हाँ, का जो विनाश स्थिति है ना ये तो बिल्कुल बीच की है है ये तो तो इसकी युवा अवस्था अभी इसमें पता तो न हजारों बार नष्ट होकर के बन जाएगी ये बौद्धिक स्थिति नहीं बिगड़ने वाली अभी करोड़ों वर्षों तक नहीं बिगड़ेगी अभी ये तो बीच है ना समय अभी हाँ तो अभी तो पता नहीं बुद्धि की स्थिति बिल्कुल नहीं होगी वो तो बिल्कुल हमारे व्यक्ति का जो है ना बहुत ऊपर के विरोध उसके कारण ये उथल पुथल की स्थितिया है स्वाभाविक उथल पुथल नहीं है ये अभी तो बहुत उत्कर्ष किया जा सकता है जितना भी हो सकता है उतना संभव है अभी कई केवल बुद्धि से जब नई साधन काम करेंगे तो क्या करेगा एक बहुत बड़ा बूढ़ा विद्वान है हाथ पैर नहीं चलते हैं तो वो क्या कर लेगा बुद्धि तो काम कर रही है जैसे कोई अपंग व्यक्ति होता है ना उसकी नहीं, नहीं मान लो उदाहरण से एक अपंग व्यक्ति है बुद्धि तो बहुत काम करती है लेकिन काम कितना होता है उससे काम तो, काम तो नहीं होता है ना तो ऐसे ही बुद्धि केवल क्या करेगी अगर शरीर तो नहीं काम करेगा तो तो और धीरे धीरे बुद्धि भी नहीं काम करेगी अगर बुद्धि के अनुकूल आप काम नहीं कर रहे हैं ना व्यवहार में नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो बुद्धि नहीं सुरक्षित रहती है फिर इसलिए नहीं रहेगी बुद्धि भी बिना व्यवहार के बुद्धि सुरक्षित नहीं रहेगी जिन क्षेत्रों में चल रहा है प्रयोग ना बुद्धि केवल उसी क्षेत्र की काम करती है प्रयोग बंद होते ही ठप हो जाती है बुद्धि इसलिए आगे नहीं चलेगी बुद्धि भी नहीं चलेगी काम ही नहीं होगा तो इसलिए वो भी नियम नहीं लागू होगा तो यहाँ अपने को ये देखना था कि संसार में जितनी भी चीजें चाहे ज्ञान के क्षेत्र में लेंगे चाहे साधन के क्षेत्र में होंगे स्वाभाविक रूप से क्या है ये हमारे बस की नहीं है नियंत्रित की नहीं है जी, एक और ऐसा है कि सामूहिक रूप से नहीं इसमें ऐसा हुआ है देखिए हमारा जो आदर्शों से संबंधित था चरित्र से संबंधित था अध्यात्म संबंधित तो ज्ञान जो था ना, वो अभी से अधिक था। वेदों के पढ़ने वाले या धर्माचरण करने वाले यज्ञ आदि करने वाले माता पिता की सेवा आदि करने वाले ऐसी जो स्थितियां थी ना वो स्वतंत्रता से पहले अधिक थी मतलब हाँ, पौराणिक काल में भी अभी भी की दान्ति दान्ति अभी जो धार्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक क्षेत्र में जो कमी है ना अभी इससे अभी पहले की अपेक्षा कम है इससे पहले अधिक था उन्नति स्तर साधनों के क्षेत्र में बुद्धि बड़ी है आचरण के क्षेत्र में नहीं बढ़ी है बुद्धि लेकिन उसके पीछे दूसरे क्षेत्र भी थे बली प्रथा भी एक क्षेत्र था लेकिन दूसरा दान देने वाला भी था दूसरों को जिलाने वाले भी थे ना भाई बुद्ध आदि के अंदर उसके ठीक विरोध स्थितियां उत्पन्न हुई वो कीड़े मरने को भी मान रहे, तो रहे लाशी चढ़ रही वो तो है व्यक्ति अधिकतम मर रहे हैं तो साथ साथ वाले उतने नहीं है वो कर नहीं पा रहे हैं ना वो तो अक्षमता के कारण कर रहे हैं सुध के कारण इतना सारा नहीं वो उसके कारण बताया ना कि वेदों का जो है यानी कि वेदों के पढ़ने पढ़ाने की जो स्थितियां थी उसका जो व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए था ना वो तो कम था नहीं था लेकिन मौलिक रूप में फिर भी सुरक्षित था वो संस्कृत आदि की जो स्थितियां थी ना बहुत अधिक थी फिर भी जैसे भाषा की अभी ले लीजिए संस्कृत की अभी इतने नहीं है संस्कृत जानने वाले लेकिन पहले बहुत अधिक जानने वाले थे, तो पढ़ने वाले ही थे नहीं संस्कृत की जितना उत्कर्ष था ना अभी भोज आदि के समय में भी ले लीजिए बहुत अधिक था उस जी भी तो थे और समझते थे दूसरे भी अभी एक और देखो उदाहरण में देता हूँ अभी जो अपने हिंदी के साहित्य है प्रेमचंद आदि के कालवाल कालबालकालीन साहित्यों को ले लीजिए उसका स्तर देखिए और अभी जो साहित्य निकलते हैं उसका स्तर देखिए दोनों का पत्रिकाओं का स्तर देखिए जो पुस्तक छपते हैं फिल्मों का स्तर देखिए अंतर मिलेगा दोनों में और जबकि ये हिंदी आदि क्या विकृत थी उस समय पर इनका मूल आधार संस्कृत वाला था सब भाव ये सारे वहां से लेते थे भाषा को केवल बदला था इन्होंने लेकिन भाव वहां से लिया है सब अब वो भाव बंद हो गए अब इनसे भी नहीं आ पा रहा है वो वो भाव आता ही नहीं बिल्कुल वो भाव उसमें बिल्कुल सुरक्षित था जो कि अब नहीं है तो सूक्ष्म चीजें पहले सुरक्षित थी वो अब नहीं है मोटी चीजें है बुद्धि बढ़ी है लेकिन कर्म साधनों के क्षेत्र में बढ़ी है आचरण वाले उसमें नहीं बढ़ी है घरों के अंदर जैसे या आपस में जैसे थी एक दूसरे के अंदर जितना प्रेम आदि या अपनत्व आदि था ना वो वाला वो वाला नहीं बढ़ा है लेकिन अच्छा स्त्रियां मरने तक वाली होती थी यहाँ पतियों के लिए भले ही ठीक है कुछ भी कह लो लेकिन आज नहीं मिलेगी विदेश में एक नहीं मिलेगी ऐसी जो कि अपने पति के लिए मर सकती हो बेटे के लिए मर सकते हो एजाद में नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा विदेश में नहीं मिलेगा यहाँ वाली मर्ज मिल है, घट लेकिन पहले थी ना जैन विज्ञान यहाँ से विदेश का अधिक हो गया और वही जैन विज्ञान यहाँ भी, भी अधिक हो रहा है लेकिन वो त्याग या अपनत्व की जो भाव थे ना ये वाला नहीं बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है किसी अन्य क्षेत्रों में दूसरे क्षेत्रों में भी ह्रास हो रहा है उसका तो ऐसे जिसको आप बढ़ाएंगे वो बढ़ जाएगी मैंने बोल दिया ना कि एक जो समर्थ अभी सुरक्षित है ये घटता बढ़ता रहेगा अभी अभी आध्यात्मिकता को भी बहुत अधिक लाया जा सकता है क्योंकि अभी मौलिक क्षमता नहीं घटी है अभी विषयांतर केवल हो रहे हैं ये चलेगा बहुत लंबे काल तक चलेगा वो मैं जो कह रहा हूं ना वो एक सृष्टि का अंतिम चार छह भाग उसका कर लीजिए उस अनुपात में देखेंगे तो उस अनुपात में फिर नहीं रहेगा ये सब बचेंगे नहीं यानी चार अरब बत्तीस करोड़ वाला वर्ष जब पार कर जाएगा ना चार करोड़ उसके आगे से समझिए हाँ बत्तीस करोड़ दो चार पांच छे करोड़ पहले का समझ ले लीजिए उसमें नहीं रहेगी ये स्थिति अभी तो बहुत चलता रहेगा उलट पुलट होता रहेगा अभी कोई पेड़ फूट हो जाता है बिल्कुल उसमें कोई तना बहुत सुंदर नहीं निकलता क्या एक आध ऐसा निकलता है ना बहुत अच्छा होता है लेकिन कई नहीं निकल सकते पर आरंभ में जो पेड़ होते हैं उसके सारे तने एक जैसे निकलते हैं। इसका क्या नीलगिरी का पेड़ देखो अभी जड़ को एक बार काट दो पेड़ को तो अभी जो तने निकलेंगे ना कई सारे अच्छे अच्छे निकलेंगे उसमें से मोटे मोटे निकल जाते हैं लेकिन आठ दस बार काटने के बाद नहीं निकलेंगे फिर एकाद निकलेगा मुश्किल से हाँ ठूठो में से एकाद जो तने होते हैं ना अच्छे निकल आते हैं पर कई नहीं निकलते हैं फिर तो वो मौलिक शक्तियां घट गई ना उसकी यही का यही नियम पूरे सृष्टि में लागू होगा बराबर ये सारा एक ही नियम पड़ता है तो यहां लेना ये था कि सारा का सारा जो होता है यह हमारे हाथों में नहीं है लेकिन हमारा जीवन फिर भी चल रहा है और चलता रहेगा इसका मतलब होता है कि कोई वापस करता है इसको उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है वही इसको रक्षित करता है तो जड़ पदार्थों से नहीं संभव है ऐसा और हमारे चेतनों से भी नहीं है लेकिन कार्य इतने होते रहे हैं अरबों खरबों सृष्टि उत्पत्ति हो गई नष्ट हो गया फिर भी चल रहा है ये इसलिए है कि इसका एक संरक्षक है कोई तो वही क्या है इंद्र वही इसका राजा है तो वो हमारे कल्याण के लिए द्विपद के लिए चतुष्पद के लिए वही सारा कुछ करता है हम उसके और उसी की कृपा से बात जो वायु है जल है सभी के सभी क्या होंगे पहली रचना जो होगी वो सुंदर ही होगी प्रकृति रूप में इसमें विकार नहीं आएगा हमारे कारण विकृतियां जल में वायु में सभी में आते रहते हैं तो हम इनको जहां तक हो हम भी इनको जिन, अपनी ओर से ठीक रखें नदी नाले जैसे होते हैं विक्रित कर देते हैं ठीक रखेंगे तो सारी स्थितियां बन जाएगी तो ये सब भी कल्याणकारी कब होंगे जैसे उन्होंने नियम बना दिया वस्तु बना दिया तो उसके नियम के अनुसार प्रयोग करेंगे तो वस्तु का हमको उपयोग मिल जाएगा लाभ मिलेगा लेकिन निर्माता के अनुसार अगर वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे वो लाभ नहीं मिलेगा तो पृथ्वी जलवायु आदि जितने हैं अगर हम ईश्वर के नियम के अनुसार इनका करते हैं उपयोग तो ये हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएंगे ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध यदि करते हैं तो कल्याणकारी हमारे लिए नहीं हो पाएंगे तो इसका अर्थ यही होगा कि हम ईश्वर के अनुकूल बने और उसके अजय के अनुकूल ही आदेश के अनुकूल नियम के अनुकूल इन वस्तुओं का प्रयोग करें तो हमारा शरीर भी जीवन भी और सारा संसार भी कल्याण होगा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे and